साहब के पद हैं जगसू प्रीत न कीजिए समझ मन मेरा स्वादहेत लपटाइये को निकस सूरा एक कनक जग में दोई फा फन, इनपे जो न बधाइया ताका मै बंदा देह धरे इन इनमा बास कहु कैसे छूटे सीब भय ते ऊबरे जीवत ते लूटे एक एक सौ मिल रहा तिन्ही सच उपाया प्रेम मगन लौलीन मन सो बहुर आया कह कबीर निचल भया निर्भय पद पाया संसाता दिन का गया सतगुरु समझाया हमें इनका अभिप्राय समझाने की कृपा करें कबीर के वचनों के पूर्व कुछ बातें समझ लें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 वो अपना संसार बनाना शुरू कर देता है अब कल्पना में बनाता है क्योंकि बाहर तो कुछ भी नहीं है सिर्फ अंधकार से भरी हुई कोठरी धीरे धीरे उसके ओंट चलने लगते हैं। वो बात करने लगता है उससे जो मौजूद नहीं सुंदर स्त्रियों उसे घेर लेती धन के आंकड़े वो खड़े करने लगता है तीन सप्ताह में वो आदमी पागल हो जाता है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 कल तक भी यही स्त्री थी अनेक बार रास्ते पर तुमने इसे देखा था तुम्हारे भीतर कोई भनक भी ना पड़ी थी यह स्त्री बहुत बार निकली थी तुम्हारा ध्यान भी आकर्षित ना हुआ था एक हवा का छोटा सा झोंका भी इस स्त्री की तरफ से तुम्हारी तरफ न बहा था आज अचानक क्या हो गया कि यह स्त्री परम सुंदर हो गई और दूसरे अब भी हंस रहे होंगे कि तुम किस स्त्री के चक्कर में पड़ गये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 स्त्री की काम वासना ही पुरुष को पुरुषोत्तम बना लेती जैसे ही स्त्री की काम वासना किसी पुरुष के आसपास खड़ी होती रूपांतरण हो जाता है अब अब उसका सपना है वहां इसलिए बड़ी कठिनाई होती जीवन में तुम अपना सपना एक स्त्री पर ढाल देते हो स्त्री अपना सपना तुम पर ढाल देती ना तुम उसके सपने हो न वो तुम्हारा सपना अड़चनाएगी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 कहेगा यह स्त्री इतनी सुंदर ना थी जितना इसने ढंग ढंगढोंग मरा रखा था यह स्त्री इतनी स्वर्ण काया की ना थी जितना इसने ऊपर से रंग रोगन कर रखा था वो सब सजावट थी श्रृंगार था भटक गए भूल में पड़ गए स्त्री भी धीरे धीरे पाएगी कि तुम साधारण पुरुष हो और जो उसने देवता देख लिया था तुमने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 वो सब छोड़ आया और आज अचानक इस साधारण से हीरे को राह पर पड़ा देखकर मन में यह बात उठाई खूंटियां छोड़ने से लोभ नहीं छूटता महल छोड़ देने से भी लोभ नहीं छूटता धन के अंबार त्याग देने से भी त्याग नहीं हो जाता क्योंकि भीतर मग भर थरी बड़ा सचेत जागरूक व्यक्तित्व है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 आधी योग्यता तो इसमें है ही अब थोड़ा सा और है सो पढ़ लेगा कॉलेज पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि जो लिखा है वो दो पैसे में बाज़ार में मिल सकता है और डॉक्टर लैटिन भाषा का उपयोग करता है जो किसी की समझ में ना आए क्योंकि अगर वो उस भाषा का उपयोग करे जो तुम्हारी समझ में आती तो तुम भी मुश्किल में पढ़ोगे क्योंकि तुम कहोगे ये चीज़ तो बाजार में दो पैसे में मिल सकती इसका बीस रुपया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 बड़ा रहस्यपूर्ण है पंडित की पूरी कोशिश है कि तुम्हारी समझ में ना आए तो ही पंडित का धंधा चलता है ज्ञानी की पूरी कोशिश कि तुम्हें समझ में आ जाए क्योंकि ज्ञानी का कोई धंधा नहीं कबीर के शब्द बड़े सीधे साधे एक बेपढ़े लिखे आदमी के शब्द हैं पर बड़े गहन है वेद फीके उपनिषद थोड़े ज्यादा सजाए संवारे मालूम पड़ते कबीर के वचन बिल्कुल नग्न सीधे रत्ती भर ज्यादा नहीं जितना होना चाहिए उतना ही जगसों प्रीत न कीजिए समझ मन मेरा स्वाद हेत लपटाइए को निकसे सूरा संसार से प्रेम न कर मेरे मन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 हाँ एक अस्थिपंजर मांस मज्जा से भरा गुजरा है जरूर कहाँ गया ये कहना मुश्किल क्योंकि मैं आँखों को भीतर ले जाने में लगा हूँ बाहर कौन कहाँ जा रहा है ये देखता रहूं तो भीतर कैसे जाऊं तुम मुझे क्षमा करो तुम किसी और को खोजो वो तुम्हें ठीक ठीक पता दे सकेगा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 जकसूम प्रीत न कीजिए समझ मन मेरा मेरे मन समझ ना समझी काफी हो चुकी स्वाद हेत लपटाइए को निकसे सूरा लेकिन मन सदा कहता है कि बड़ा स्वाद है समझ से मन बचना चाहता है